के उपनिषद की चौंतीसवीं कक्षा चांदोज्य उपनिषद के छठे प्रपाठक को हम लोग देख रहे थे छठे प्रपाठक के दूसरे खंड में बात चल रही थी तो श्वेत केतु गुरुकुल में पढ़ने गया था 12 साल वहां लगा करके फिर पढ़ के आया श्वेत केतु के पिता ने पूछा कि भई ऐसी कौन सी चीज है वो प्रश्न जो तुमने पूछा जिसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाता है विचार कर लेने पे सब कुछ विचार कर लिया जाता है क्या कोई ऐसी चीज थी तुमने पूछी शिष्य श्वेत केतु ने कहा कि भी मैंने नहीं पूछी अपने पिता को कहा तो फिर के पिता उनको बताने लगे ने पूछा तो दूसरे खंड के प्रारंभ में जो हमने देखा था उसने उस विद्या के बारे में बताने के लिए कहा वो लगे कि सबसे पहले में एक सत्य था अद्वितीय और एक संख्या में एक था उसके जैसा कोई नहीं था ऐसा एक सत्य था एक सत्तात्मक चीज थी और कुछ लोग कहते हैं कि पहले असत था और वो भी एक और अद्वितीय था तो उस असत से सत की उत्पत्ति हुई ये दो विचारधाराएं यहां पर दी इन्होंने श्वेत केतु के पिता की आरुणी की तो मुख्य धारा यही है कि सत पहले था और जो कुछ लोग असत भी कहते हैं कि पहले असत था जो असत था वो सत ही था सत रूप में था तो इस तरह का भी जो जहां वर्णन आता है जैसे कि पीछे भी हमारे आया था इसी में तीसरे प्रपाठक के 19वें खंड में असदैव सौम्य इधम अग्र आसीत। असत पहले था तद सद आसीत। वो सत था वास्तव में तो वहां तो तात्पर्य इस रूप में स्पष्ट होता ही है कि कार्य जगत के रूप में अभिव्यक्त के रूप में वो नहीं था उस समय अव्यक्त था व्यक्त नहीं था इस रूप में असत था लेकिन जिसको असत कह रहे हैं जो अनभिव्यक्त है अव्यक्त है वो भी था तो सत ही वास्तव में ये प्रकृति की दृष्टि से कथन और यहां पर जो बात चल रही है ये परमात्मा ब्रह्म की दृष्टि से है कि सबसे पहले एक सत था वो ब्रह्म था परमात्मा था चेतन था जो एक था और अद्वितीय था क्योंकि तो यह बात औरों पर नहीं घटती फिर जो ये कहते हैं कि नहीं पहले असत था और असत से सत की उत्पत्ति हुई तो असत के रूप में यहां पर लिया जाएगा वो अव्यक्त अव्यक्त था और अव्यक्त से ही इस सारे की उत्पत्ति हो गई बिना सत के बिना चेतन के केवल असत से ही इस सब की ये जो सारा जगत दिखाई दे रहा है उसकी उत्पत्ति हो गई असत का मतलब यहाँ भी वही ले लेंगे मूल प्रकृति ले लेंगे अव्यक्त ले लेंगे उसी से ये सब बनता है लेकिन यहाँ पर ये परमात्मा को बीच में मुख्यता से लेना चाह रहे हैं इस दृष्टि से बात रखी तो इसलिए आगे दूसरे प्रवाक में देखिए कि कुतस्तु खु सोम एवं स्यादिति हो पिता ने बेटों को कहा ऐसा कैसे हो सकता है कैसा कि असत से सत्य उत्पत्ति हो जाए इसका प्रथम दृष्टया यह अर्थ है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है पहले तो भाव रहा ही है लेकिन चूंकि ये प्रसंग परमात्मा का है और आगे के वर्णन से भी पता लगता है कि वो जो सत्य है वो परमात्मा के लिए यहाँ पर कथन किया गया है तो उसकी अपेक्षा से असत का मतलब प्रकृति मूल प्रकृति ये ग्रहण हम कर सकते हैं यहाँ अभाव से भाव की उत्पत्ति हो कैसे हो सकती है ये तात्पर्य न लेकर के हम यहां समझ सकते हैं कि मूल प्रकृति बिना सत के कैसे इस संसार को उत्पन्न कर सकती है केवल इतना अर्थ लेना है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती वो अपनी जगह ठीक है यदि ऐसा है तो दूसरे ने जो इन्होंने कहा कि पहले असत था दूसरा एक मत था सत्य था पहले और वो एक था और अद्वितीय था तो जो एक हो अद्वितीय हो जिसमें एकत्व हो संख्या हो और अद्वितीय भी हो उसके जैसा कोई नहीं है उसको असत कैसे कहेंगे अभाव कैसे कहेंगे हम उसको अभाव नहीं कह सकते तो मानेंगे तो इसको भाव रूप ही लेकिन असत का मतलब अव्यक्त रूप में वो अव्यक्त था यानी मूल प्रकृति वो एक सत्वरस्तम की साम्यवस्था के रूप में जो सांख्य में कही गई है वो एक प्रकृति को एक इकाई के रूप में मानते हुए एक थी और अद्वितीय थी अद्वितीय वो जड़ थी और कोई तो उस तरह से जड़ था नहीं मूल प्रकृति ही अव्यक्ति ही ऐसा था तो अब इस परिप्रेक्ष्य में जब हम ये देखेंगे कुतस्त खलु सौम्य एव सौम्य एवं सियादिति ऐसा कैसे हो सकता है कि असत से सत्य की उत्पत्ति हो गई तो अब यहां तात्पर्य क्या लेंगे कि अव्यक्त से प्रकृति से बिना के अपने आप ही ये कैसे उत्पन्न हो सकता है यानी कोई ना कोई चेतन वहां पर चाहिए तो आगे कहा इसी बात को कथम असत असत जाए ती ये कैसे हो सकता है मतलब असत से सत की उत्पत्ति कैसे होती है फिर आगे कहा सत्वाद एव सौम्य इधम अग्र आसित एकमेव अद्वितीय सत्तु एवं सत्य था उस समय एक अद्वितीय जो कि इसका आरंभक था इस सब सारे संसार का प्रारंभ करने वाला वो एक सब था यानी वो चेतन तत्व था परमात्मा और परमात्मा को मूल क्यों कहा जाता है क्योंकि सृष्टि की रचना या किसी भी वस्तु की रचना का मूल आधार वो चेतन होता है जिसमें उस तरह का ज्ञान और इच्छा होती है इक्षण होता है इच्छा होती है तभी तो चीजें बनती हैं जड़ वस्तु जो मूल कारण है उपादान कारण है वो भी आदि होता है लेकिन उससे भी पहले चेतन और उसकी इच्छा होनी चाहिए इसलिए आगे कहा इन्होंने तद ऐक्षत उसने इच्छा की उसने देखा उसने इच्छा की परमात्मा की ब्रह्म की इच्छा हुई क्या बहुश्याम प्रजा ये मैं बहुत हो जाऊं बहुश्याम एको अहम बहुश्याम इस तरह से कथन किया जाता है पीछे कहा था कि वो एक ही है बहुत हो जाए बहुश्या तो एको बहुश्याम बहुत हो जाऊं प्रजा या मैं उत्पन्न हो जाऊं इस तरह से एक अर्थ किया जाता है प्रजा या मैं उत्पन्न हो जाऊं उत्पन्न तो वो था ही पहले था ही एक जो था अस्तित्व था उसका तो यहां प्रजा का मतलब है कि उसको बनाऊं मैं औरों को जैसे कि कोई चित्रकार कोई कवि कोई लेखक मूर्तिकार जब किसी चीज को बनाता है तो वो यूँ एक तरह से कहेगा कि मैं अपने को उत्पन्न कर रहा हूँ अपने को अभिव्यक्त कर रहा हूँ वैसे अपने आप में अभिव्यक्त है वो इकाई के मनुष्य के रूप में लेकिन उसके अंदर जो कला है ज्ञान है उसको वो प्रकट करते हुए क्या बोलते हैं इस तरह की भाषा में कि जैसे मैं अपने आप को उत्पन्न कर रहा हूँ यहाँ पर इस प्रतिमा में मैंने अपने को साकार किया है अपने विचार को साकार किया अपने को उत्पन्न किया है चित्र में कविता में ले कहानी में अपने को उत्पन्न किया है उस तरह से यहां पर देखना होगा कि परमात्मा ये सोच रहा है कि मैं अनेक हो जाऊं है तो एक ही लेकिन जब ये सारा कार्य जगत बन जाता है तो एक से अनेक हो गई है। ये भी सक्रिय हो गए पहले अव्यक्त थे ये व्यक्त रूप में आ गए प्राणी भी जीवन भी चल पड़ा आत्मा ही नहीं तो सुषुप्त थी तो तद एक क्षता स्वयं उत्पन्न होने वाला इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यहां पर संगत नहीं है वो नहीं लिया जा सकता है आगे के भी वचनों से और क्योंकि वो पहले से था इसलिए उत्पन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है तो तब तेजो अस्त्रजता उसने तेज को अग्नि को उत्पन्न किया अब अजाएत प्रजा मैं उत्पन्न हो जाऊं तो फिर अस्त्रजता ये नहीं आएगा उसने उत्पन्न किया तेज को अग्नि को उत्पन्न किया तो मैं उत्पन्न हो जाऊं और फिर कह रहा है मैंने अग्नि को उसने अग्नि को उत्पन्न किया ये दोनों में नहीं तालमेल होगा तो अस्रिजता के संदर्भ में ही प्रजा प्रकर्ष रूप से विभिन्न प्रजाओं वाला विभिन्न साथियों वाला इस तरह का मैं बन जाऊं प्रजा ऐसा अर्थ लेते हैं तो उसने तेज को अग्नि को उत्पन्न किया अभी सृष्टि निर्माण की एक, एक अंश में व्याख्या की जा रही है बाकी तो पूरी प्रक्रिया संख्या आदि दूसरे ग्रंथों में मिलती है कि सीधे तेज अग्नि उत्पन्न नहीं होती है उससे पहले और बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती नहीं तेज एक मुख्य चीज है अग्नि एक मुख्य चीज है उसका कथन के रूप में यहां पर को तेज को उसने उत्पन्न किया अब जब तेज बन गया तो तत्तेज ऐता बहुत श्याम प्रजाती उस तेज ने भी सोचा अग्नि में भी सोचा कि मैं एक, अकेला हूं मैं भी बहुत हो जाऊ अब ये जो इच्छा है पहली इच्छा थी वो तो चेतन की थी अब ये जो दूसरी इच्छा है अभी तेज तो जड़ है अब वहां पर केवल कथन मात्र है उसका कि जैसे अग्नि ने भी सोचा कि मैं अकेला क्या मैं तो और चीजों को उत्पन्न करूं करेगा वही पहले वाला सत्य परमात्मा ही लेकिन एक कथन उसके अंदरगत आ गया जैसे कि मिट्टी कहने लगी कि मैं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो मैं अनेक चीजें बन जाऊं इस तरह से काव्य के रूप में देखेंगे तत्तेज एक क्षता बहुश्याम प्रजा थी तो तद आपो उसने जल को उत्पन्न किया जलों को उत्पन्न किया जल को उत्पन्न किया तस्मा यच शोचति स्वेदते व पुरुषः तेजसा एवं तद अध्यापो जायंते तो बोले इसलिए जहां कहीं भी कोई शोक करता है दुखी होता है तपता है स्वेदते व अथवा पसीने निकलते हैं उसको तो दुखी होता है तो भी पानी निकलता है नित्रों से पानी निकलता है और वैसे तपता है तो पसीना निकलता है ये दोनों तो तेजसा एवं तत् अध्यापो जायंते तेजसा एव तत् अधिचायते वो अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है उसमें भी कारण गर्मी है गर्मी के कारण निकलता है तो उसके लिए इस ढंग से कहा गया जैसे कि तेज से ही जल की उत्पत्ति हो रही है अब वो जो तेज है अग्नि है वो जल नहीं बन गया है ये जो वर्णन है प्रतीकात्मक है उसके कारण से ये उत्पन्न हुआ पहले जो सत था उसने तेज को उत्पन्न किया तेज ने जल को उत्पन्न किया तेज ने जल को उत्पन्न किया अब यहां पर एक दृष्टि से हम उसमें परस्पर उपादान कारण कार्य भाव देख सकते हैं सृष्टि की रचना के अंदर लेकिन यहां किस ढंग से कथन किया जा रहा है कि गर्मी के कारण से पसीना आया आंसू भी निकले तो उसको भी वाष्प के रूप में कहे जाते हैं नेत्र से जो निकलते हैं ना तो ये गर्मी से उत्पन्न हुए केवल इतने इतने मात्र में यहां पर कथन है, है। तेजसर एव तत् अध्यापो जायन्ते, चूंकि सृष्टि में भी निर्माण में भी तेज से जल उत्पन्न हुआ इसलिए पुरुष में भी जब जल उत्पन्न होता है तो वो तेज से उत्पन्न होता है यह कथन किया आगे अब जलों ने विचार किया उन्होंने इच्छा की ईक्षण किया ता आफा एक्शन क्षण उन्होंने विचार किया उनकी सार्थकता कैसे होगी अग्नि की सार्थकता जल के उत्पन्न होने में और जल की सार्थकता किसमें बनेगी तो ता आप एक क्षणता बह्य श्याम प्रजा मही दी हम बहुत सारी हो जाए उत्पन्न हो जाए उत्पन्न कर दें तो ता अन्नम असृजनता उन जलों ने अन्न को उत्पन्न कर दिया तो अन्न जो हम लोग खाते पीते हैं वो भी अन्न है और कई टीकाकार अन्न का अर्थ पृथ्वी करते हैं तो महाभूतों के क्रम में आकाश और वायु को तो यहां छोड़ा है तेज फिर जल और फिर पृथ्वी यत्र तदेव यदेव अन्नं भवति। चूंकि जल से अन्न उत्पन्न हुआ था इसलिए जहां कहीं भी जल पर्याप्त मात्रा में होता है बरसता है जल बरसता है तो बहुत सा अन्न उत्पन्न हो जाता है वहां वहां बहुत अन्न उत्पन्न हो जाता है जल चाहिए जल होते ही तो अन्न उत्पन्न होने लगता है अदभ एव अध्य तद तद अधि अन्नाद्यम जायते तद अन्नाद्यम अधि जायते अन्न आदि जो चीजें हैं वो जल से ही उत्पन्न होती हैं। अब इसमें पृथ्वी का निषेध नहीं है पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है वो भी एक कारण है लेकिन एक जल की मुख्यता बताते हुए यहां पर कहा तो तीन चीजें उत्पन्न हुई तेज जल और आप और पृथ्वी या तो अन्न के रूप में अब आगे की सृष्टि के लिए बता रहे हैं तो तेशाम खलु एशाम तीसरा खंड है ये ते तेशाम खलु एशाम भूता नाम त्रिनी एव एवं बीजाती इन भूतों के तीन बीज होते हैं इन तीन इन भूतों के तीन बीज होते हैं अब भूत शब्द से दो तरह की व्याख्याएं की जाती हैं एक तो जो पीछे हम तीन भूत देखकर क्या है तेज जल और अन्न या पृथ्वी ये तीन भूत इनसे तीन तरह के बीज रूप की चीजें बनती हैं बीज वो जिससे कि और आगे आगे उत्पत्ति हो सकती है दूसरा यहां पर भूतों का अर्थ प्राणी रूप में किया जाता है कुछ टीकाकार की ये जो भूत है प्राणी है इनके तीन बीज होते हैं इनकी उत्पत्ति तीन कारणों से तीन अलग अलग तरह से होती है उन बीजों को आगे बताए दोनों तरह से टीकाकारों व्याख्या कर रखी है वो तीन बीज क्या है अंडजम जीवजम उद्भिद जम अंडजम जो अंडे से उत्पन्न होता है और जीवजम जो जीव से यानी यहां जरायु अर्थ लिया जाता है जरायु से जो उत्पन्न होता है और उत्पीद जम जो जमीन को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं तो अंडजम में पक्षी और सरिसप आ जाते हैं जरायु के अंदर स्तनधारी ये प्राणी आ जाते हैं चौपाये दोपाये सरिसपों को छोड़ करके जो अन्य है और उद्भिज में पेड़ पौधे वनस्पतियां आ जाते हैं ये तीन बीज उत्पन्न होते हैं इन तीन भूतों से अब यहां पर जो बीज के रूप में कथन किया गया वो अंडजम कहा है अगर तो अंडे को न कहकर के अंडे से जो उत्पन्न हुआ है उसको कहा गया है जीवजम, जरायु को नहीं कहा गया जरायु से जो उत्पन्न होता है उसको कहा गया उद्भिजम जो फोड़ करके उत्पन्न होते हैं उनको कहा गया कथन यहां पर उस तरह से है तो इस पे व्याख्याकार कहते हैं कि भाई एक तरफ से हम बीज किसको माने तो अंडा है तो अंडे को बीज के रूप में हम देखते हैं दूसरा है कि अंडे से जो उत्पन्न हुआ है जो भी पक्षी या सरिस उसको हम बीज के रूप में देखें तो एक दृष्टि से तो अंडा है लेकिन चूंकि यहां पर अंड लिखा हुआ है तो अंडे से जो जो उत्पन्न होते हैं क्योंकि अंडा भी उन्हीं से उत्पन्न होता है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न हुए ऐसे देखने की बात है कि ये शुरुआत की बात चल रही है कि शुरू शुरू में कैसे उत्पन्न हुआ शुरू शुरू में कैसे उत्पन्न हुआ तो प्रारंभ की सृष्टि के दृष्टि से हम कुछ संगति यहां पर लगा सकते हैं अभी हम देखेंगे तो ठीक है दोनों कारण कार्य संबंध है अंडा मुर्गी से पैदा होता है मुर्गी अंडे से पैदा होती है दोनों में कारण कार्य संबंध है लेकिन मूल रूप में हम देखेंगे तो क्या होगा अंडा सबसे पहले होगा बीज के रूप में सब है कहीं भी हम लेंगे लेकिन यहाँ जो भाषा प्रयोग की गई है वो अंड जम जरा जीव जम उत्ज जम ये शब्द प्रयोग किए गए तो उसमें टीकाकार ये संगति लगाते हैं कि भाई मूल तो अंडे को भी उत्पन्न करने वाले तो सरिस हैं उनको बीज के रूप में यहाँ पर कहा है और नहीं तो सीधे सीधे अंडजम का मतलब भी केवल अंडा ही लेंगे जरायु का मतलब जरायु लेंगे लेकिन जम लगाया है तो उससे जो उत्पन्न हुआ उसको मूल के रूप में शंकराचार्य की व्याख्या तो इसी तरह की है अब इसको अगर हम यूं देखें भी आदि सृष्टि में जब ये सरीसृपी आप वृक्ष आदि उत्पन्न हुए थे पक्षी उत्पन्न हुए थे अंडे को लेकर के बात करें तो एक तो ये तरीका है कि पहले अंडा उत्पन्न किया हो गया हो और वो अंडे से उत्पन्न हुए हो ठीक है अंडा ही पहले बना हो एक ही एक चीज शैली है एक ये है कि प्रारंभ में जो प्राणी बने वो सरीसृप और पक्षी जो बाद में अंडे से उत्पन्न होते हैं वो बिना अंडे के शुरू में सीधे बने एक ये शैली वो पहले बने और फिर उनके यहां जैसे अंडे उत्पन्न होते हैं वैसे होते रहे और आगे संतानें उत्पन्न होती रही अंडे से एक ये दूसरे ढंग का सोच है यहां जो शब्द दे रखे हैं वो एक विचारनीय की बात है कि तो तेशाम खलु एशाम भूता नाम एव बीजानि बीजानी भवंती तीन ही बीज होते हैं तो अंडजम जीवजम और उत्पिचम तो शुरू में ये बीज रूप में ये आए जो भी स्थिति बनेगी आप कल्पना कर सकते हैं उस आदि सृष्टि के उस तरह से कथन लेंगे अब ये तो हुए भूतों से उत्पन्न यानी एक तरह से जड़ वस्तुएं हुई है ये जो चीजें बनी बीज रूप में जो है वो जड़ वस्तुओं से तीन भूतों से तीन भूतों की प्रधानता इनकी प्रधानता इसमें भी पृथ्वी की प्रधानता रहती है लेकिन जल और अग्नि भी महत्वपूर्ण होते हैं उसको लेकर के कथन है आगे क्या हुआ इनमें चेतनता कैसे आई तो उसके लिए देखिए दूसरा प्रवाक बोल रहे हैं सम सा इम देवता इक्षता फिर उस देवता ने इच्छा की सोचा कौन सी देवता जो सबसे पहले वाली थी सदैव सौम्य इदम अग्र आसी वो जो चेतन ब्रह्म परमात्मा क्या हंत अहम इमास तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे इति की प्रसन्नता से क्यों देखो मैं अहम इमाम तिस्रो देवता और इन तीन देवताओं को मैं ये एक अलग हो गया और ये तीन देवता अलग हो गए तो एक देवता तो वो है जो सब था और उसने फिर जो तेज जल और अन्न या पृथ्वी इनको उत्पन्न किया ये जो तीन देवता थे तो अनेन ये जो देवता हैं इनको इन तीन देवताओं को मैं देवता इन तीन देवताओं को अनेन जीवेना आत्मना अनुप्रवेश इस जीवात्मा के साथ साथ प्रवेश करके कहां पर प्रवेश करके इन तीन देवताओं में मैं वो एक देवता है मैं इस जीव के साथ साथ इन तीन देवताओं में अनुप्रविश्य प्रवेश करके नाम रूपे व्या करवाणी थी नाम और रूपों का विभाजन कर देता हूं नाम सबके अलग अलग होते हैं वस्तुओं के प्राणियों के व्यक्तियों के नाम अलग अलग होते हैं और रूप भी अलग अलग होते हैं उनके आकार प्रकार गुण विशेषताएं वो भी अलग होती हैं तो नाम और रूप नाम और रूप नाम और रूप शब्द बहुत आ जाता है बहुत प्रयोग किया जाता है साधना आदि में भी सब नाम और रूप को छोड़ करके कोई नाम नहीं और किसी का कोई रूप नहीं सब नामों को छोड़ दिया और सब रूपों को छोड़ दिया ऐसी स्थिति में पहुंचे नाम और रूप को छोड़ के यानी जो भी चीजें हैं संसार में उसको प्रतीक के रूप में नाम और रूप ये शब्द से अभिव्यक्त करते हैं ये तो उस देवता ने क्या सोचा कि मैं इस जीवात्मा के साथ में इन तीन देवताओं में प्रवेश करके विभिन्न नाम और रूपों को बनाऊँ तो ये जो तीन देवता हैं ये जड़ प्रकृति के प्रतीक हो गए और वह सतरूप चेतन परमात्मा वैसे तो सर्वव्यापक ही था लेकिन फिर भी ये कथन है उस तरह का कि मैं जीव के साथ साथ रहता हुआ जीव को इनके अंदर प्रविष्ट करवाऊंगा अर्थात तो ये जो प्राणी बन रहे हैं ये जो बीज है पीछे इनसे जो शरीर बनेंगे उसमें आत्मा का प्रवेश जीव का प्रवेश वो परमात्मा करवाएगा और किस रूप में प्रवेश कराएगा कि वो भी साथ ही साथ विद्यमान है कथन के अंदर है कि वो उसके साथ साथ प्रवेश कर रहे हैं प्रजापतिश्चरती गर्भे अंत सजाय मानो बहुधा विजायती तस्य योनि परिपश्यंती धीराज तस्वीन हतस्तुर भुवना विश्वा तो प्रजापतिर वो जैसे कि गर्भ में प्रवेश कर रहा है ये कथन है कि जैसे आत्मा को वहां वो प्रवेश कर रहा है तो बोले मैं तेरे साथ साथ हूं तेरे साथ ही आ रहा हूं जबकि वहां पहले से विद्यमान है वो और तो कथन इस तरह का है तो वह सा देवता एक क्षता उस देवता एक चेतन ने इच्छा की कि मैं इन तीन देवताओं को इस जीव के साथ में प्रवेश करके और विभिन्न नाम रूपों को बनाऊं। तो उस दृष्टि से यहां त्रैतवाद की हम पुष्टि कर सकते हैं जीव अलग है जीवात्मा और सत्व वो परमात्मा अलग है एक और अद्वितीय और ये तीन चीजें भूतों के प्रतीक के रूप में यहां पर जड़ प्रकृति के प्रतीक के रूप में है अगला प्रवाग देखिये तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एक काम करवानी थी उन देवताओं में से ये जो देवता है तीन देवता थे पीछे उनके त्रिवृतम त्रिवृतम तीन तीन को एक ही काम करवानी थी एक एक बना देता हूं वो तीन तीन को मिला मिला करके एक एक को बना देता हूं उन तीन को जोड़ करके एक को मिला देता हूं कोई चीज एक बनानी है तो उसमें इन तीनों का सम्मिश्रण करके कभी ये मिश्रण कर दिया कहीं ये मिश्रण कर दिया लेकिन जो भी चीजें बनेंगी उसमें ये तीन चीजें रहेंगी अब ये तीन संख्या हमारे मूल प्रकृति में भी आती है सत्वर स्तंभ उस रूप में भी कई संगति देख सकते हैं कि भई ये शायद सत्वुरस्तम के बारे में कहू लेकिन उसका वर्णन नहीं है आगे कुछ और वर्णन आएगा जिससे और संकेत लगता है कहीं सतवरस्तम के बारे में तो नहीं कह रहे लेकिन शब्द यहां पर तेज आपह और अन्न ये पृथ्वी का कथन किया गया तो इन तीनों को मिलाकर के एक को बना दो। तीन तीन को लेके इसके तीन ले ये तीन लेकर के एक बना दिया ये तीन लेकर के एक बना दिया उन तीनों को ले लेकर के तो तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकाम एकाम करवाणी थी मैं उन तीन तीन को एक एक बना दूं तो एक चीज को बनाने के लिए इन तीनों का उपयोग करेंगे तो सा इम देवता भेवता एक चौथी सत, सतांस तीसरो देवता और इन तीन देवताओं को अनेनेव जीवे आत्मना अनुप्रविश्य इस जीव आत्मा के साथ में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरो नाम और रूप के रूप में उसने बता दिया प्रकट कर दिया इनको विभिन्न नाम और रूप आ गए बन गए इसी को और दूसरे ढंग से उसी बात को दोहरा रहे हैं तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक ही काम अकरोत उन तीनों को एक एक कर दिया उसने तीन तीन को मिला के अनेक एक एक चीजें बना दी यथानुखल उस सोम में इमास तीसरो देवता जैसे ये तीन देवता त्रिवृत त्रिवृत एक ही तीन तीन मिल करके एक एक हो जाते हैं तन में भी जानी ही थी वो मुझसे जानो मैं तुम्हारे को बताता हूँ ये ये कैसे कैसे हुए ये तीन तीन कैसे कैसे हैं एक में ये तीन तीन कैसे हैं उसको ये प्रकट करके बताएंगे इसकी व्याख्या कुछ ऐसे भी की जाती है कि एक एक को मैं तीन तीन रूप में बदल देता हूँ जो एक चीज बनी हुई है उसको तीन तीन रूप में बदल देता हूं तीन तीन रूप में देखेंगे आगे एक एक को तीन तीन रूप में देखेंगे उस तरह की व्याख्या है शंकराचार्य जी की दूसरी व्याख्या ये है कि ये जो तीन थे इनको मिला करके एक एक चीज बनाता हूं और वो जो एक एक चीज बन गई है वो तीन तीन से बनी है इसको बताने के लिए आगे उसमें तीन तीन भेद करेंगे जो आगे दिखाते हैं चौथे खंड का पहला प्रभाग कि यद अग्नि रोहितम रूपम तेजस रूपम अग्नि वहां तेज तेज उत्पन्न हुआ था अग्नि एक शब्द अलग से इन्होंने लिया है तो तेज आपह और अन्न ये शब्द वहां पर थे अब अग्नि के लिए वत, कथन कर रहे हैं ये जो अग्नि है अग्नि का जो रोहित रूप है रोहित का मतलब हो गया वहां पर जो लाल लोहित, रोहित लोहित लाल रंग का जो रूप है अग्नि का जो अग्नि में जो ललाई है वो किसकी है तो तेज तदरूपम वो तेज का रूप है ये जो अग्नि हमें दिखाई देती है इसमें जो ललाई है उसमें तेज का भाग आया हुआ है यद शुक्लम तदपाम जो इस अग्नि में सफेद रूप दिखाई देता है वो जल का है जलों का है अपो का है यथकृष्णम और जो इसमें कालापन दिखाई देता है तद से वो अन्न का है तो अग्नि एक ही थी उस एक अग्नि में तीनों की उपस्थिति बताइए तेज की भी आपह की भी और अन्न की भी ये हमें पता लगता है कि कैसे ये तीनों चीजें इसके अंदर है उसको समझाने के लिए ऐसे था और उधर जो बनाया था वो प्रक्रिया क्या थी इन तीन को लेकर के एक एक को बनाऊंगा तो तेज आपह और अन्न इन तीनों को ले लेकर के एक, एक को बनाया नहीं एक अग्नि को बना दिया इन तीन को मिलाकर के एक अग्नि को बना दिया तो कैसे पता लग रहा है कि अग्नि में ये तीनों चीजें उसको यहां पर ये इस तरह रंग के रूप में खोला है अग्नि का लाल रूप तेज का है श्वेत आपह का है और कृष्ण अन्न का है ठीक है अग्नि में ये रूप दिखाई देते हैं? लाल तो दिखाई देता है केसरिया है उसमें तो कोई दोहरा नहीं लपटों के बीच बीच में आप वहां काला रंग देखेंगे काला दिखता है लपटों में और नीचे देखिए आप और अब अग्नि की एकदम सफेद रूप भी होता है एक नीचे देखिए थोड़ा और दीपक को कभी जलता देखेंगे ना तो दीपक के ऊपर आचारों और है वहां अग्नि का रंग दिखाई देता है कोई लाल एकदम किनारे पे देखना कहीं कहीं वहीं लगेगा जैसे खाली जगह है कुछ काला काला सा लगेगा नीचे नीचे के भाग में और अग्नि के अलग अलग रूप होते ही हैं उनके ताप के आधार पर भी अंतर रहता है उसमें कहीं नीले रंग की भी दिखती है और कहीं सफेद सी भी दिखती है वो पूरी सफेद नहीं होती कागज जैसी है कपड़े जैसी सफेद नहीं होती रूई जैसी लेकिन वो सफेद हीपना दिखता है उसके अंदर आगे अपाघाद अग्ने है अग्नित्व और ऐसा करके उन्होंने अग्नि से उसका अग्नित्व हटा दिया अपात हट गया वो अग्नि से उसका अग्नित्व हट गया हम जिसको अग्नि देख रहे थे और हम कह रहे थे ये तो केवल अग्नि ही है अग्नि को देख रहे थे और ये केवल अग्नि ही है बोले ये केवल अग्नि नहीं है इसके अंदर तेज भी है और इसके अंदर आपह भी है और इसमें अन्न भी है ये एक दृष्टि बना दी उसकी प्रश्न वही था उनका उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है जिसके विचार कर लेने पर सब कुछ विचार कर लिया जाता है वो क्या है उस तरफ ले जा रहे हैं तो वहां अब अग्नि का अग्नित्व समाप्त हो गया अब वो क्या दिखाई दे रहा है उसको उसके तीन चीजें दिखाई दे रही है अग्नि का अग्नित्व समाप्त हो गया अब सामान्य व्यक्ति मान लो किसी भवन को देखता है तो तो देखेगा हाँ भवन बना हुआ ऐसे कमरे हैं ऐसे दीवारें हैं इत्यादि इत्यादि और जो इंजीनियर है अभियांत्रिकी है वो क्या देखता है उसको वो अलग अलग रूप में देखेगा अच्छा ये पत्थर ऐसा है ये ऐसा सीमेंट रहा है ये ये बना है वो उसको विघटन के रूप में देखेगा हम शरीर को देखते हैं तो एक इकाई के रूप में देखते हैं कि हाँ भाई एक मनुष्य है इकाई है ये अब कोई चिकित्सक होगा वो अलग ढंग से देखेगा अलग अलग अवयवों के रूप में देखेगा और कोई होगा वो कोशिका के रूप में देखेगा कि ये देखो कोशिकाओं का समूह उसको दिखाई देने लगेगा बाकी इकाई के रूप में देखेंगे तो ये अब अग्नि को अग्नि के रूप में नहीं देख रहा है बोले अग्नि का अग्नित्व समाप्त हो गया जो भोजन के बारे में विशेषज्ञ होते हैं आहार विशेषज्ञ होते हैं अब वो कुछ भी भोजन आएगा तो सामान्य व्यक्ति को तो रोटी को तो रोटी दिखाई देगी और चावल चावल दिखाई देगा दाल दाल दिखाई देगी सब्जी दिखाई देगी उसको क्या दिखाई देगा ये कार्बोहाइड्रेट है ये प्रोटीन है ये मिनरल है ये वाटर है और ये शुगर है ये चिकनाई है इतनी उसको वो चीज़ें दिखाई देंगी वहाँ पर वो रोटी को रोटी के रूप में नहीं रोटी के रूप में देखते हुए भी वो देखेगा कि अच्छा इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है और इतना प्रोटीन है और इतना चिकनाई है अलग ढंग से देखने लगेगा उसको हम कपड़ा खरीदेंगे तो हम कपड़े को कपड़े के रूप में लेंगे कुर्ते को कुर्ते के रूप में लेंगे लेकिन जो उसका जानने वाला है या टेक्सटाइल का है वो उसको धागे और रेशे के रूप में देखने लगेगा इसका इसका ये धागा है ऐसा एक धागा है दो धागे हैं ये सूती धागा है या इसमें मिला हुआ है वो वहाँ चला जाएगा जैसे कि कपड़े का कपड़ात्व तो, पटत्व पटका पटत्व जैसे समाप्त हो गया वो अलग ढंग से देखने लग जाता है तन निमितु अवयवी अभिमान है वो अवयवी हट करके वो अवयवों में चला जाता है ये अव्यवो को एक तरह से देख रहा है तो कहा अपागा अपागा अग्नि अग्नित्व एक रंभणम विकारो नामधेयम ये जो विकारों का नामधेय है ये तो कथन मात्र है वास्तविकता नहीं है ये अलग से कुछ नहीं है पीछे भी ये वचन आया था ये जो इससे उत्पन्न हुआ है ये जो विकार है ये तो बस कथन कथन है वास्तव में ये नहीं है त्रिणी रूपाणी इतव सत्यम सत्य सप्ते क्या है बस ये तीन ही रूप है यानी वो अग्नि को अग्नि नहीं देख रहा है वो सत्य तीन चीजें कौन सी देखी तेज आपह और अन्न जो इसके जिससे ये बने हैं बस वो देख रहा है बस यही सत्य है ये चीजें हैं बस यही है और कुछ नहीं है अब ये जो तीन रंग इन्होंने बताए रोहित श्वेत और कृष्ण अब इन तीन रंगों की चर्चा वैसे भी आती है प्रकृति के संदर्भ में अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवीम प्रजाम सृजमान स्वरूपम एक अजा है बकरी है तीन रंग है उसके अजा मतलब जो उत्पन्न नहीं होती है यानी अनादि है मूल प्रकृति के लिए कहा जाता है और तीन उसके रंग हैं लोहित शुक्ल और कृष्ण वही रंग है जो यहां पर बताए हैं लोहित है वो रोहिती है तो एक दृष्टि से हम ये रंगों को और उसको देखेंगे तो कहीं हमारे को संगति लगने लगेगी जैसे सत्वरस्तम के बारे में यहां पर कहा जा रहा हूं जैसे ये व्याख्या करते हैं ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है जैसे सत्वर सत्वरस्तम दिखाई दे रहे हैं ये सारा त्रिगुणात्मक है तो उसको वो कार्य जगत उस रूप में दिखाई नहीं देगा लगेगा ये तो सब त्रिगुणात्मक है ये सब त्रिगुणात्मक है वो उसी रूप में देखेगा सबको तो वो एक अलग प्रक्रिया हो सकती है तो लोहित को है उसको कुछ लोग क्रम से देखते हैं तो उसको सत्व का रूप मानते हैं शुक्ल को रज का मानते हैं और कृष्ण को तम का मानते हैं और कई इसके विपरीत भी, भी करते हैं कि भाई सफेद है वो तो गुण का लोहित है वो रज गुण का लाल और तम गुण का तो काला है ही तो एक इन्होंने ये अग्नि का बताया अब दूसरे का बता रहे हैं इसी शैली से दूसरा प्रवाह यदा आदित्य से रोहितम रूपम अब सूर्य को ले लिया आदित्य को बोले आदित्य का जो ये सफेद रूप है लाल रूप है वो तेज का रूप है ये छुक्लम जो उसमें सफेदीपन है वो जल की है और यद कृष्ण से जो कालापन है वो अन्न का है तो जैसा अग्नि में देख रहे थे वैसा आदित्य में देख रहे हैं अब सब कुछ बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही दिखाई देगा वो आदित्य को आदित्य नहीं देख रहे हैं अपाघात आदित्याद आदित्यत्व अब इसको देखने से क्या हुआ आदित्य का आदित्यत्व ही चला गया अले क्या है यह तो सतुरस्तम उसका आदित्य वही चला गया रूप ही चला गया उसका अलग ही रूप में बस मूल को देख रहे है बाकी सारे वैसा का वैसा ही है वाचारंभम विकारो नामधेयम त्रिणी रूपानी तेव सत्यम यह तीन है यही वास्तविकता है और देखिए आगे अब चंद्रमा को पकड़ लिया यद चंद्रमा सो लोहितम रूपम चंद्रमा का जो लाल रूप है वो तेज का रूप है यद शुक्लम तदपम जो सफेद है वो जलों का है यद कृष्णम तदन्नस्य बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही और जब ऐसा देखने लग गया तो अपागत चंद्रा चंद्रत्व चंद्रमा से चंद्रत्व ही चला गया वो अलग ही रूप में देखने लगे दिमागी बदल गया उसका बिल्कुल वाचारंभम विकारो नाम अध्ययम त्रीणी रूपाणी सत्यम जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है अब ये तीन चीजों को जान लिया तो सब जगह वही वही दिखाई देंगे उसको। अब और कोई चीज आ जाएगी वहां भी यही तीन दिखाई दे जाएंगे हां यहां भी ये तीन चीजें हैं। और कोई आ जाएगी वहां भी वही तीन चीजें ऐसे इन तीन को जान लेने पर सब कुछ जैसे जान लिया हो उसने सारे कार्य जगत को जान लिया हो आगे देखिए यदि रोहितम रूपम विद्युत का रोहित रूप है वो तेज का है यद शुक्लम तदपाम यद कृष्णम तदनस्य बिल्कुल वही की वही बातें हैं और ऐसा होने से यद अपागात विद्युतों विद्युतों विद्युत से विद्युतत्व चला गया उसका पना ही चला गया वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है उसको और ये जो सारा है ये तो वायु वाणी का वाक विलास है ये चार उदाहरण इन्होंने दिए बस ऐसा ही सब जगह पर समझना है एकत्व को देख रहे हैं वहां पर मूलभूत चीजों को समान देख रहे हैं। पांचवें प्रभाग में आहु जो पहले कोई विद्वान हुए हैं उन लोगों ने ऐसा ही बताया है। ऐसा ही परंपरा से मानते आ रहे हैं विद्वान लोग हैं कौन विद्वान लोग पूर्व महाशाला महाश्रोत्रिया बड़े बड़े विद्यालय वाले थे बड़े बड़े ज्ञान वाले थे श्रोत्रिय थे पहले के कैसे थे वो उनके लिए एक बात और कही ननो अध्यय कश्चना अश्रुतम आज हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुना हुआ नहीं हो ननो अध्यय कश्चना अश्रुतम अमतम अभिज्ञातम उदाहरिष्यति कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि यह आपने सुना नहीं है इस पर आपने चिंतन नहीं किया है या इसको आपने जाना नहीं है कोई भी चीज नहीं बता सकता ऐसा जो कहने वाले विद्वान थे उन लोगों ने ये बातें कही अब मिठाई की दुकानों में क्या होता है क्या क्या चीजें होती हैं भाई आटा मैदा घी चीनी और मावा और कुछ सूखे में भी तो मूल चीजें जान ली अब कोई भी नई मिठाई लेके आए तो बोले ठीक है ये मावे का बना हुआ है चीनी <laughs> और कुछ चीजें जो जो डलती है बस मूल चीजें पता है बोले क्या है कुछ भी बना लो वही है अब आटे से कितनी भी चीजें बना लो बोले कि कहा आटे का बना हुआ है ठीक है आ गया समझ में क्या है इसके अंदर इससे क्या होने वाला है वो पता है क्या क्या चीजें डलियां वो चाहे कितनी भी नई चीज बना करके ले आए नई मिठाई वो कही जी मैं बहुत अच्छी मिठाई बनाई है ये चीज है वो चीज है इससे ये होगा वो होगा बोले अच्छा ही पता इसमें है क्या चीज बोले अच्छा बस ठीक है आ गया समझ में कुछ कहने की जरूरत नहीं है औषधि है कोई रसायन है पाक है चवन प्राशल है कुछ भी ऐसी विशेष औषधि है बोले बहुत बड़ी ऐसी औषधि है ये है वो है वो है उसके नाम अलग अलग रख रक रखें बोले अच्छा है क्या इसके अंदर बोले अच्छा अच्छा इसमें ये ये ये चीजें बस ठीक है आ गई समझ में ये क्या है अब उससे उसको वो नहीं दिखाई देगा वो जो नाम रख रखा है वो दिखाई नहीं देगा वो रूप दिखाई नहीं देगा उसको क्या दिखाई देगा इसमें ये डला हुआ है वो दिखाई देगा एलोपैथी की कितनी दवाइयां आती हैं जो उसके मूल घटक होते हैं तत्व तो होते हैं साल्ट होते हैं वो अलग नाम के होते हैं और जो अलग अलग समवाय कंपनियां होती हैं वो जो बना बना करके देती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं घटक एक ही है बिल्कुल समान है लेकिन नाम अलग अलग है अलग अलग उनकी पैकिंग है अलग अलग रंग रूप है उसका रंग अलग मिला देते हैं कोई कुछ सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा वहां पर वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं जिसको पता नहीं है कि अंदर क्या है वो देखो अच्छा ये दवाई और ये दवाई और वो उसी में उलझा रहेगा नहीं ये ज्यादा लाभ का रहेगा इससे मेरे को ज्यादा लाभ हुआ था इससे नहीं हुआ था वो उसी में घूमता रहेगा और जिसको पता है कि अच्छा ये बना कैसे है अब उसके लिए सारा एक ही हो गया बोले अच्छा कुछ नाम रख लो आप इसे पैकिंग कर लो इसमें कोई रंग लगा लो आप इसको गोल बना लो चाहे लंबी टैबलेट बना लो कुछ ही कर लो चाहे कैप्सूल में डाल दो उसको क्या दिखाई दे रहा है वही तीन है, वही चीजें हैं इसमें तो ऐसा जो वो देखेगा तो वो वो बात बोलेगा क्या बोलेगा कि ए, वाचारंभणम विकारो नाम अधेम ये जो विकार है ये जो नाम है ये तो वाणी का विलास मात्र है कि चलो इसका ये नाम है और इसका ये नाम है ये पैकिंग ये है वो कुछ नहीं ये तो बुद्धि विलास है और कुछ नहीं है कोई मूल चीज तो नहीं है मूल चीज तो जो है मेरे को समझ में आ गई इसमें क्या चीज है ऐसे ही जो सारा संसार बना हुआ है उस दृष्टि से कि इन तीन सी चीजों से बना हुआ है बस तो उसको वही वही दिखाई दे रही है आप चाहे बाहर का रंग रूप कुछ भी हो बोले वही है कैसा ही शरीर हो बोले वही हड्डी मांस और वही चीजें शतुरस्तंभ पे पहुंच जाए या इन तीन भूतों पे पहुंच जाए जो जहां पर जाना है देख ले बस यही है और क्या है अलग दृष्टि बन जाती है तो इन महाश्रोत्रियों ने महाशालों ने ये कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे को ये बता सके उदाहरण दे सके कि ये आपने सुना नहीं है इस पर आपने मनन नहीं किया है इसको आपने जाना नहीं है कुछ भी ले आओ जो औषधियों के मूल घटकों को जानते हैं कि क्या क्या है बोलो तो कुछ भी औषधि ले आओ आप लाओगे तो इन्हीं में से ही बना करके घोल मेल करके जो भी ले आओ बता देंगे हाँ इसमें ये चीज है ये ऐसा ऐसा है बस खत्म बात है मूल चीजों को समझ लिया बाकी तो क्या है ये तो कितना ही नाम रखते रहो हजारों लाखों दवाइयां पता नहीं कितनी कितनी बन जाती हैं अगर नाम याद करते रहो तो डॉक्टर ही नहीं जानते सबके नाम कहीं कोई किसी कंपनी का नाम से प्रचलित है कहीं किसी के उसको नया नाम दे दो जी इस नाम की दवाई थी और डॉक्टर को थोड़ा ना पता है कि इस नाम की भी चलती है उसके परिचय में ही नहीं आई ये सारी दवाइयाँ प्रसिद्ध कंपनियों की आ जाती है लेकिन छोटी मोटी होती है बहुत सारी नहीं पता रहती वो किसी क्षेत्र विशेष में चलती हैं वो कहते हैं अच्छा इसमें घटक कौन से हैं वो पढ़ के बताओ आगे हाँ बस आगे समझ में बोले तो वाक विलास मात्र है ऊपर ऊपर से नाम भेद करना मूल चीज जो है वो तो पता लगी रही है तो जब इसको जान लिया तो कुछ अश्रुत नहीं रहा कोई मनन नहीं किया हुआ नहीं रहा और कोई अज्ञात नहीं रहा तो बोले इसमें ये घटक है ये गोली आपने जानी है पहले बोले नहीं देखी तो नहीं तो बोले फिर आपके मैं बताता हूं इसके बारे में इसमें ये। बोले घटक क्या है ये ये है बोले ठीक है मैंने सुना हुआ है इसको ठीक है मैंने इसका मनन किया हुआ है मेरा जाना हुआ है इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको ऊपर का है वो उस तरह से पता नहीं लग रहा है अलग बात है लेकिन अंदर की चीज पता है मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है और कुछ सब कुछ इसी में ही चल रहा है इन तीन के अंदर ही घूम रहा है तो न नो अध्यय कश्चना हमारे लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो अश्रुत है अमत है अभिज्ञात है ऐसा कोई उदाहरण दे दे कि देखो आपको ये चीज नहीं सुन रखी है आपने नई चीज लेके आए होंगे ही एभ्यो विधान चक्रो तो उन्होंने इनको एप है इन सबको इन रूपों को उन्होंने विधान चक्रु जान लिया था सबको जान लिया था क्योंकि उन्होंने और यही उससे प्रश्न पूछा था कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसके सुन लेने पर सब सुन लिया जाता है जिसके मनन करने पर सब मनन कर लिया जाता है और जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है उसकी एक झलक इन्होंने इस ढंग से दिखाई है आगे उन्होंने जो जाना मूल रूप में क्या चीज थी वो छठे प्रवाक में बोल रहे हैं यदु रोहितम इव अभूत इति तद रूपम तद विधान चक्रु हो जो कुछ भी रोहित रूप है लाल रूप है वो सारा का सारा तेजस का है ये उन्होंने जान लिया अब जहां जहां भी होगा वहां वहां मान लिया जाएगा यदि शुक्लम इव अभूत इति अपाम रूपम इति तद चक्रु जो कुछ भी सफेद है वो सारा अपो का है ये उन्होंने जान लिया और यदि कृष्णम इव अभूत जो काले के समान हुआ है इति अन्नस्य रूपम इति विधान चक्रु वो अन्न का है काला ये भी जान लिया इस सारा का सारा समझ लिया अब क्या जानना और शेष रहा सातवा प्रभाक है उ इव अभूत इति देवता नाम समाश है जो ये जाना हुआ सा यद अविख्यातम इव जो अज्ञात सा अस्पष्टता था, था वो क्या है वास्तव में एव देवतानाम समास इन तो तो देवताओं क्या है? ये का ही तो मिला हुआ रूप है अलग से और क्या है उसके अंदर तद विधान चक्रु उसको उन्होंने जान लिया यथानु खलु सौम्य इमास तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिवृत त्रिवृत एक ही का भवती जिस प्रकार से ये तीन देवता एक एक पुरुष को प्राप्त करके त्रिवृत्त त्रिवृत्त रूप में एक एक हो जाते हैं तीन तीन मिलकर के एक रूप में आ जाते हैं तन में भी जानी ही थी वो मेरे को बताओ वो तू मेरे से जान पिता कह रहा है। ये त्रिवृत्त त्रिवृत्त पुरुष को प्राप्त करके कैसे हो जाते हैं उसको बताओ प्रकृति में तो इन्होंने बताया रंग आदि के आधार पे और बोले पुरुष को प्राप्त होकर के यानी चेतन प्राणी को प्राप्त होकर के ये कैसे कैसे हो जाते हैं तीन रूपों में तो जीवन में कैसे है वो बताए तो ब्रह्मांड में कैसे होता है वो एक पहले बताया अब पिंड के अंदर कैसे होता है उसको आगे बता रहे हैं तो छठे प्रपाठक का पांचवा खंड पहला प्रवाक है अन्नम अशिधम त्रेधा विधीयते जो अन्न खाया जाता है अन्न शब्द वही लिया है जो पीछे थे अन्न आपह और तेज तो अभी अन्न को लिया सबसे पहले जो अन्न खाया जाता है वो तीन रूप में बैठता है तत्व से यह स्थविष्टो धातु तत्पुरीशम भवती उसका जो सबसे स्थूल भाग होता है मोटा भाग होता है वो पुरीश होता है मल जो हम त्याग करते हैं वो अन्न का सबसे स्थूल भाग है यो मध्यमा जो उसका मध्यम भाग होता है तन मांसम वो मांस बनता है जो उसका सार रूप में मध्यम भाग होता है स्थूल की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है सार सार जो निकला उससे मांस बनता है और जो अनिष्ठा स्तन मना और जो उसका सूक्ष्मतम भाग होता है सबसे छोटा भाग सूक्ष्म भाग होता है उससे मन बनता है यानी अन्न से का मन के साथ में संबंध बताया अन्न से मल भी बनता है अन्न से मांस भी बनता है और अन्न से मन भी बन रहा है लेकिन अन्न के स्थूल मध्यम और सूक्ष्म भाग से तीन भाग कर यहां भी वो एक में तीन चीजें देख रहे हैं एक में तीन चीजों को बता करके कह रहे हैं अलग अलग है। आगे आप जो जल पिया जाता है वो भी तीन भागों में बढ़ जाता है तो तासाम यह तान मूत्र तो जो जल पिया जाता है उसका जो सबसे स्थूल भाग होता है वो मूत्र बन जाता है मल मल रूप में जो है मूत्र यो मध्यम स्तन लोहितम जो उसका मध्यम भाग होता है वो लोहित यानी रक्त बन जाता है तरल पदार्थ है शरीर में और जो अनिष्ठ सब प्राण है और जो उसका सबसे सूक्ष्म भाग है वो प्राण बन जाता है जीवन चलता है उससे हमारा अब तेज के लिए कह रहे हैं तेजो अशितम त्रेधा विधि ये जो तेज खाया जाता है वो भी तीन भाग में बढ़ जाता है वो तेज का मतलब यहां पर व्याख्याकार फिर कहते हैं ये सीधे तेज को कैसे खाएंगे हम अग्नि को ऐसे तो अग्नि को भी नहीं और अग्नि को भी अलग करके तेज शब्द इन्होंने अलग रखा है तो तेज कैसे खाया जाएगा तो उसके लिए टीकाकार कुछ बोलते हैं कि जो घी तेल आदि स्निग्ध पदार्थ है उनको यहां पर तेजस के रूप में लिया है तो जो तेजस अग्नि खाई जाती है विधियते तत्वित स्थवि तद अस्थिर भवती उसका जो स्थूल भाग है वो अस्थि बनता है शरीर में मोटा भाग यो मध्यमास है जो उसका मध्यम भाग होता है वो मज्जा बनती है अस्थि के अंदर जो चिकनाई रहती है वो मज्जा के रूप में और यह अनिष्ठ सावाक और जो उसका सबसे सूक्ष्म भाग होता है वो वाक बन जाती है वाणी बन जाती है अब ये इनकी संगतियां कैसे हैं कैसे कैसे बनते हैं ये पीछे का जो क्या रहस्य है ये तो विचारने की बात है और बाकी ये प्रतीक के रूप में कथन किया जा रहा है मूल बात क्या समझाई जा रही है कि ये जो सब कुछ बना हुआ है इसके पीछे एक जैसे तत्व काम कर रहे हैं बाहर से हमारे को नाम और रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन पीछे से वह सब मूल रूप में एक ही चीज है बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं केवल अब पीछे जो तीन बातें कही थी उसी के आधार पर इसके सूक्ष्म भागों को बताते हुए कह रहे हैं अन्नमयम ही सौम्य मना ये मन कैसा है अन्नमाय है अन्नमाय है यहां जो मन का ग्रहण है इसको हम संख्या आदि की दृष्टि से जब देखते हैं तो एक तो है सूक्ष्म इंद्रिय जो, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है एक तो वो मन है और एक ही गोलक के रूप में है जिसको हम बुद्धि कहते हैं हमारी खोपड़ी के अंदर है सिर के अंदर जो है वास्पिंड जो है वो दो रूप में देखेंगे तो अभी प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आता है कि इससे इस गोलक की पुष्टि होती है अन्न से इसका पोषण होता है लेकिन जो शरीर वाला भाग मन है वो तो वैसा ही चलता रहता है उसका सीधा अन्न से ऐसे पोषण होता हो, वो बात अभी समझ में नहीं आती स्वीकार नहीं होती हूं कहें लेकिन यहां मन शब्द लिखा है और मन के दोनों ही अर्थ हो सकते हैं तो अभी मैं उस तरफ झुकाव मानते हुए बुद्धि वाला जो है हमारा पिंड है उसकी तरफ मैं लेते हुए चल रहा हूं वो भी हो सकता है सूक्ष्म वाला तो अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय है प्राण प्रान कैसा है आपोमय जलमय है और तेजोमयी वाग ही थी वाणी तेज वाली है तो मन का अन्न का संबंध आगे बताएंगे और प्राण के साथ में जल का संबंध तो वैसे तो हम ये जो श्वास लेते हैं कुछ तो जल रहता ही है बाहर भी और अंदर जाकर के जब बाहर निकलता है तो इसमें जलियांश बढ़ जाता है इस प्राण में जलियांश बढ़ जाता है तो क्योंकि नासिका में और फिर श्वास नलिकाओं में फेफड़ों में वहाँ स्राव रहता है इस पतला चिकना स्राव रहता है जलीय आंश रहता है उसमें तो वायु उसके संपर्क में आती है तो उसमें नमी बढ़ जाती है निकलती है तो उसमें नम ज़्यादा रहता है उससे जुड़ा हुआ है एक मोटी संगति कह रहा हूँ बाकी इनका क्या तात्पर्य विचारने की बात है कि और क्या पीछे रहस्य के रूप में कुछ कहना चाहते हैं ये और तेजोमयी वाक तो वाणी वैसे तो यूं है वो ही है तेज से उत्पन्न होती है तो यूं वायु से उत्पन्न होती है एक तरह से लेकिन कायाग्नि से वाणी बनती है कायाग्नि से वायु प्रेरित होती है वही प्रेरित होकर वाघ के, के रूप में आती है इस रूप में अग्नि को वहाँ पीछे तेज को पीछे देखा जा सकता है हम एक संगति देख सकते हैं तो तेजोमयी वाघ तो भूय एवं माँ भगवान विद्यापय तुति तथा सौम्य इति हो वाच इतना बता दिया तो पुत्र ने कहा कि आप मेरे को और बताओ इसमें अभी तृप्ति नहीं हुई है अभी तो कुछ अधूरापन लग रहा है और बताओ मेरे को इसमें अच्छा ठीक है और बताता हूं तो इसको समझाने के लिए आगे देखिए ये जो स्थूल और सूक्ष्म भाग हैं सूक्ष्म भाग जो बता रहे थे अन्न का मन को बताया था और जल का प्राण को बताया था इस प्रकार से उसकी उसको समझाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं तो दद्ना सौम्य मथे मानस से जो अणिमा सुद्दीशति तत्सर्पिर भवती बोले मथे जाते हुए दही का दही को मथा तो उसका जो अणिमा सूक्ष्म भाग है जैसे अन्न का स्थूल भाग मध्यम भाग और सूक्ष्म भाग कहा था तो दही का जो मथरे है तो उसका सूक्ष्म भाग क्या है बोले मथन किया जाता हुआ जो उसका सूक्ष्म भाग है स ऊर्ध् समुदेशती वो सबसे ऊपर आ जाता है ऊपर क्या तैर के आ जाता है मक्खन आ जाता है तथा तो हो जाता है वो, वो मक्खन बन जाता है तो दही का सूक्ष्म भाग ये हो गया। ऐसे ही और जगह समझ लेना चाहिए और उदाहरण दे रहे अन्न से अश्य मानस से यो अणिमा सर्धदिशति तन मनोभवती इसी प्रकार से जो अन्न हम खाते हैं उसका जो खाया जाता है वो पछता भी है वो एक तरह से मथन होता रहता है उसका वो होते हुए जो उसका भाग है, वो ऊपर निकल के आता है और वो मन बन जाता है मन को पुष्टि देता है आगे अपाम सोम्य पीये माना नाम यो अणिमा सर्धिश्य सब प्राणो भवती तो दही और मक्खन घी के शैली से ही इन तीनों को बता रहे हैं कि जो जल जो पिया जाता है उसका जो अणिमा भाग है वो ऊपर आ जाता है वो प्राण बन जाता है चौथा तेज सो अश्य यो अणिमा सर्धद्यति सौती तेज के खाने पर जो उसका ऊपर का भाग होता है वो वाक्य के रूप में आ जाता है अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राणा तेजोमयी वागी थी वही वाक्य फिर अंत में फिर सार के रूप में बताया तो उसने फिर वही कहा भूया एव मां भगवान विद्यापय तु मेरे को और बताओ इसमें कहा ठीक है चलो और बताता हूँ चलो उसके स्तर पर और बता रहे खोल करके तो सातवें खंड का पहला प्रवाक है षोडश कलह सौम्य पुरुष बोले है सौम्य ये पुरुष है वो सोलह कलाओं वाला है सोलह भाग है उसके तो बोले पंचदश आहानी मां आशी वो तो पंद्रह दिन तक खाना मत खा सोलह कलाएं होती है तो बोले पंद्रह दिन तक खाना मत खा तो भूखा रखा उसको प्रायोगिक करा रहे प्रैक्टिकल भी होना चाहिए था उसको प्रायोगिक करवा रहे मां आशी पंद्रह दिन तक मत खा कामम आप पीबा हां तेरी इच्छा हो उतना पानी पी ले पानी जितना उच्छा हो पीता रहे लेकिन अन्न मत खा आपों में है न पीब तो इति क्योंकि प्राण जो है वो जलमय है और जल नहीं पिएगा तो प्राण निकल जाएंगे तेरे तो सह पंचदशहानि न अश न आशा पंच पंद्रह दिन तक उसने नहीं खाया अतः है इनम उपस फिर पास में आके बैठ गया पिता के बताओ मेरे को तो वो पिता ने कहा आ, किम ब्रवीण भो इति बोले क्या बोलू मैं क्या बोलू क्या बताऊ तो किम रवि में भो, भोई थी तो ऋचा सो मैं यजुंशी सामानी थी सोचा सा बेटे ने कहा पूछा कि भाई बताइए मैं क्या बोलू उसने कहा कि अच्छा तुम रिक को यजु को और साम को बोलो तुम चारों वेद पढ़ आए हो सारे वेद पढ़ के आए हो उनको बोलो मंत्रों को पंद्रह दिन का भूखा है तो न वई माँ प्रतिभा थी तो बेटा बोला श्वेत मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वो सब चीजें जो याद की थी वो मेरे को अब याद नहीं आ रही है तो उसको अब शिक्षा दे रहा है तम होवाच यथा सौम्य मह तो अभ्याहित से एक, एक को अंगारह खद्योत मात्र परिशिष्ट सैसे कि बहुत बड़ी आग हो उसके अंगारे हों और उसमें से एक छोटा सा अंगारा हो जैसे आकाश में जुगनू के समान हो खद्योत के समान हो ऐसा कोई अंगारा परिशिष्ट हुआ हो तो तेना तत्पिना बहु दहेद उससे वो कुछ भी नहीं जला पाता है तो एवं सौम्य षोड़शा नाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा तेरी सोलह कलाओं में से एक ही कला बची है पंद्रह दिन तो तू भूखे रह गया तो पंद्रह कलाएं चली गई है सया ए तरही न अनुभवसी अशान अशान इसलिए तू इसको अनुभव नहीं कर पा रहा है याद नहीं आ रहा है तेरे को इसलिए अशान कर भोजन भोजन कर वो भोजन कर लिया उसमें तो ले अथ में विज्ञा विज्यस्य। विज्ञा से स आश ये तो ये मेरे वचन को जान जाएगा समझ जाएगा उसने कहा खा लिया अथा ही इनम उपस साधा खा के फिर बैठ गया आके तो तम है यतकिंच पच्च सर्वम है प्रतिपेदे तो उसको जो भी कुछ पूछा उसको सब याद आ गया और उसने सारा बोल के बता दिया तो भूखा नहीं था तो नहीं हुआ तो ये अन्न के लिए विशेषता बताई गई कि अन्न जो नहीं खाएंगे तो अन्न जो है अन्नमयो ही सौम्यम माना मन जो है वह अन्नमय है अन्न नहीं खाएंगे तो मन काम नहीं करेगा उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी इसलिए अन्न खाना चाहिए तम होवाच आध्यात्मिक लोग तो अन्न नहीं खाते ना अन्न छोड़ देते अन्न छोड़ देते हैं वो लोग उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है तम होवाच्य यथा सौम्य महतो तो एकम एक अंगार तो मात्र प्रशिष्टम तम त्रिण उपस, त्रिण उपसमाधाय प्रज्वल तेन ततोपि बहु उदाहरण दिया कि जैसे कोई अग्नि हो और उसका छोटा सा तिनका बचा हुआ हो उसके पास छोटा सा अंगारा हो और, और तिनके लाके और जलाके उसको बड़ा बना देते हैं तो बहुत कुछ जला देता है उसी प्रकार से तो जब अग्नि मंद होती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा डला जाता है अधिक डाल देंगे तो बुझ जाएगी वो छोटी सी अग्नि है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते तो लंबे उपवास के बाद में पहले थोड़ा थोड़ा खाते हैं अग्नि बढ़ती जाती है फिर उसमें अधिक भी खा लेते हैं तो इसी प्रकार से आगे का एवं सौम्यते षोरशा नाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा तेरी भी एक की कला बची हुई थी अभूत सा अन्य उपसमाहिता प्रज्वलित अन्य से आप प्राप्त करके वो फिर जल पड़ी तया इतर ही वेदान अनुभव अनुभवसी अन्नमयम ही सौम्य मना है अब इसलिए तो सारे वेद आदि को याद कर पा रहे हैं अन्नमय ये मन है आपोमय प्राणाय तेजो मई बाघ इति तद अश्य इति विज्ज्यू इति तो इस प्रकार से उसने इस बात को समझ गया कि अन्नमय ये मन है अन्न तो खाना पड़ेगा भूखे भजन न होए, गोपाल अन्न तो चाहिए अन्न भी एक साधना है प्रणाम था